भरगु भी भड़क गए हे नंदी मैं भी शिव भक्तों को शराब देता हूं कि अब इनको भी किसी यज्ञ में भाग नहीं दिया जाएगा और इसके बाद भरगु ऋषि बार बार क्या कह रहे ये अपराधी है इसने ब्राह्मणों को बुरा भला कहा ये अपराधी है इसने विष्णु के चरणों में अपराध किया हम महादेव जी चौंक है क्योंकि भरगु ऋषि जान विष्णु विष्णु विष्णु कर रहे थे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 महाराज शंकर जी कैलाश चले गए ये बात अपनी पत्नी को महादेव ने नहीं बताई पर दक्ष ने एक गिठान बांध लिया कि मैंने इस शिव का यज्ञ में भाग बंद किया अब मुझे ही इसका आरम्भ करना पड़ेगा ऐसा यज्ञ करूंगा इसे नहीं बुलाऊंगा तो एक गिठान बांध दिया उसने कौन सी वेर की रहे मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए जो प्रेम का धागा है उसको मत खेचाता जी करो टूट जाएगा टूटने के बाद धागा जुड़ तो सकता है पर गिठान सामने नजर आएगी और यही गिठान ने बांध रही कंकल में दक्ष महाराज ने यज्ञ रखा छोटे से छोटे देवताओं को यज्ञ में बुलाया गया महाराज पर देवादिदेव देव, महादेव को यज्ञ में नहीं बुलाया और जब दो मित्रों में खिड़पिड़ हो जाती है ना तीसरा ज्यादा आग लगाने का काम करेगा जब देवताओं को पता है कि ससुर जमाई में नहीं लग रही है तो सच दच कर गा बजा कर सारे विमान कैलाश से ही जा रहेंगे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 तो फिर क्या कहती है सती जी मेरे मात पिता के यहाँ जन के यहाँ बंधु रिश्तेदार के यहाँ बिल बुलाए जाने में कोई दोष नहीं है कार्य बड़ा होगा भूल गए होंगे या निवेदन भेजा होगा पहुंचा नहीं होगा बस इस प्रकार से अपने मन को तसल्ली देकर सती महारानी शिव जी के पास चली गई। सती महाराजी, महाराजी महारानी ने कहा कि स्वामी जी आपको पता ही है विमान कहाँ जा रहे हैं तो शंकर जी ने कहा बताओ कहा जा रहे हैं अरे आपके ससुर के घर ये नहीं कह रही है कि मेरे माइके जा रहे हैं मेरे पिता के घर जा रहे ऐसा नहीं कहा क्या कहा आपके ससुर के घर जा रहे हैं यानी कि सती महारानी शंकर जी को कुछ अपनापन बताना चाहती है तो शंकर जी ने पूछ लिया अभी क्यों जा रहे हमारे ससुर के घर बोले यज्ञ रखा है उन्होंने उस यज्ञ में जा रहे हैं मेरे कई वर्षों से इच्छा थी कि मेरे पिता के घर में कोई उत्सव होगा तो जो घहना आभूषण पिताजी ने दिया वो पहन कर जाऊंगी मेरी जगह में बहनें भी आई होंगी बहनों से भी मिलूंगी और भी अन्याय जो है देव स्त्रियां भी आएंगी मैं उन सबसे मिलूंगी कितना आनंद आएगा चलो तो चलते हैं यहाँ तो शंकर जी ने पूछा भाई कोई निवेदन भेजा तो सती जी ने कहा भेजा होगा शायद पूछा नहीं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 सती जी की बुद्धि में नहीं आ रहा तो तुरंत कह दिया होई है सो ही जो राम रचिरा खा सो ही जो राम रचिरा खा कहो करी तर्क बड़ा भैसा का कहो करी तर्क बड़ा साका होई है सो ही जो राम रचिरा राम जी क्या चाहते है हम नहीं जानते तो रामचरित्र मानस में आता है चरित्र बालकांड के अंदर एक बार त्रेता जुग मई एक बार त्रेता जुगमाई शंभु गए कुंभज ऋषिपाई शंभु गए कुंभज ऋषिपाई संग सती जग जननी भवानी संग सती जग जननी भवानी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 कुंभ ऋषि ने जब सती जी को देखा तो उनका